इसका नाम ही तो संसार है और तब उन्होंने ये दो गाथाएं कही नतेन होती धम्मठो एनत्थम सहसा नये योचा अत्थम अनथ उभो निच्छे पंडितो असाहन धम्मेन समेन नैती परे धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मठो अति बिना विचार किए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 इन भिक्षुओं के पास बड़ी स्पष्ट आंख रही होगी इन्होंने वहां क्या देखा यह बड़े हैरान हुए देखा कि कोई न्यायाधीश झपकी खा रहा है वादी प्रतिवादी दलील कर रहे हो न्यायाधीश झपकी खा रहा है ये कैसे निर्णय करेगा शायद इसने पहले निर्णय कर रखा है ये सुनने की फिक्र भी नहीं पड़ा है या शायद इसी में यह निर्णय कर देगा इसे इतनी भी चिंता नहीं है कि दूसरों का जीवन का सवाल है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 आंखें तो खुली हैं लेकिन देख नहीं रहा कहीं और देख रहा होगा कोई दूर के दृश्य में उलझा होगा यह भिक्षुओं को दिखाई पड़ा यह तुम गए होते तो तुम्हें दिखाई न पड़ता क्योंकि तुम उसी दुनिया के हिस्से हो जिस दुनिया में यह अदालत चलती तुम्हें कुछ भी न मालूम पड़ती गुरजेफ अपने शिष्यों को लेकर एक बार तीन महीने के लिए जंगल में रहा और तीन महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा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 तो भी तुम इस तरह का भाव प्रकट मत करना कि तुमने दूसरे के पैर पे पैर रख दिया क्षमा करो सरक भी मत जाना इस तरह नहीं तो वक्तव्य हो गया बोले ना बोले ये सवाल नहीं एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को रख दिया बड़ी मुश्किल हो गई एक एक कमरे में चार चार छह छह लोग थे अब चार छा छह छह लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारा किए भी बैठे रहो अनजाने इशारे होने लगे गुर्जेफ लोगों को निकालने लगा महीने पूरे होते होते तीस में से केवल तीन व्यक्ति बचे जिसको भी उसने देखा कि जरा भी उसकी भावभंगिमा बोलने की है उसको उसने बाहर कर दिया मगर उन तीन व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी तीन महीने के बाद उन तीन व्यक्तियों को लेकर गुरजिफ ने कहा आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलू अब तुम पहली दफे देखोगे कि आदमी कैसा है तो वह तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया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 तो स्वभावतः तुम कम सजा दोगे इस बात को सारी दुनिया समझ गई इसलिए पश्चिम के देशों में दुकानों पर चीजें बेचने के लिए आदमी हटा लिए हैं। गए हैं औरतें आ गईं। ये बात समझ में आ गई समझो कि तुम एक जूते की दुकान पर जूता खरीदने गए हो और एक सुंदर स्त्री अपने सुकोमल हाथों से तुम्हें जूता पहनाती तुम्हारा पैर साफ करती जूता पहनाती जूता गौण हो गया उसके सुंदर हाथ उसका सुंदर चेहरा उसकी सुगंध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 इसलिए पश्चिम में दुकानों से आदमी हट गए स्त्रियां आ गईं। पाया गया कि स्त्रियां सुगमता से चीजें बेच लेती जल्दी बिक जाती चीजें इसकी जगह समझो कि एक आदमी होता और वो भी बस शकल होता तो जूता काटने लगता तुम 25 जोड़ियां बदलते और जब वो 22 रुपए कहता तो हम कहते कि दुगने नाम बता रहे हो बारह रुपये से ज्यादा का नहीं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 लेकिन यह करुणा तो नहीं एक आदमी ने चोरी की वो किसी के 50 रुपए जेब से काट लिए न्याय यह है कि वो 50 रुपए वापस लौट आए और 50 रुपए चुराने के जुर्म में कुछ महीने दो महीने की सजा काटे न्याय यह ठीक है न्याय ही नहीं हो रहा दुनिया में ये भी नहीं हो रहा है इस पे भी हजार बातें निर्णायक होंगी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 न्याय कहलाता है बलशाली मारता है तो रोने भी नहीं देता रो तो जुर्म बलशाली मार तो हंसो प्रसन्न हो जर्मनी का एक सम्राट था फ्रेडरिक उससे लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो किसी को भी मारने पीटने लगता था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 तो तुमने जो किया वो अन्याय तुम अगर बलशाली हो तो तुमने जो किया वो न्याय है समत्व के आधार पर न्याय होना चाहिए समता को उपलब्ध व्यक्ति के द्वारा न्याय होना चाहिए सिर्फ सन्यासी ही न्यायाधीश होने चाहिए जो समत्व के साथ न्याय करता है वही धर्म से रक्षित मेधावी पुरुष न्यायाधीश कहलाता है